कैरोलाइन के धूमकेतु एक सच्ची कहानी लेखन एमिली मैककली, हिंदी मुखर्जी कहानी की पृष्ठभूमि खोजने वाली पहली महिला बनी वो वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए वेतन पाने वाली पहली महिला भी थी लेकिन अगर किसी को कैरोलाइन के बचपन के बारे में न पता होता तो वो संभवता उनके भविष्य के बारे में भविष्यवाणी नहीं कर सकता था बीमारी से उसके चेहरे पर चेचक के दाग हो गए थे और उसकी शारीरिक वृद्धि रुक गई थी कैरोलाइन की मां नहीं चाहती थी कि कैरोलाइन पढ़े लिखे और उन्होंने जोर देकर कहा कि कैरोलाइन बड़े होकर परिवार की नौकरानी बनेगी ये एक बेहद प्रेरणादायक कहानी है और अब मुख्य कहानी कैरोलाइन हर्षल के पिता नहीं सबसे पहले उसे आसमान के तारे दिखाए थे कैरोलाइन ने अपनी आत्मकथा में इसके बारे में लिखा है मुझे याद है कि पिताजी मुझे कई सबसे खूबसूरत नक्षत्रों से परिचित कराने के लिए एक साफ ठंडी रात में सड़क पर ले गए थे तभी हमें रात के आसमान में एक धूमकेतु यानी कॉबेट भी दिखाई दिया था कैरोलाइन का जन्म 1750 में हनोवर में हुआ था हालांकि हनोवर के लोग जर्मन भाषा बोलते थे फिर भी इस क्षेत्र पर इंग्लैंड के राजा का शासन था कैरोलाइन के पिता और भाई सभी शाही संगीतकार थे लेकिन उसकी मां को लगा कि लड़कियों को और अधिक व्यवहारिक कौशल सिखाया जाना चाहिए फिर कैरोलाइन ने बुनाई करना सीखी उस दिन से मैं अपने भाइयों के लिए स्टॉकिंग्स यानी मोजे सप्लाई करने के काम में पूरी तरह से लग गई कैरोलाइन परिवार में घरेलू नौकरानी के काम भी करती थी जब वो 10 वर्ष की थी तब कैरोलाइन को टाइफॉइड हो गया और जब वो ठीक हुई तो उसे चेचक हो गया पहले ने उसकी शारीरिक वृद्धि को रोक दिया और दूसरे ने उसके चेहरे को दागों से भर दिया पिता को चिंता थी कि अब कोई भी आदमी कैरोलाइन से शादी नहीं करेगा और फिर पति के समर्थन के बिना कैरोलाइन अपना कैसे जीवन चलाएगी अपने सभी भाई बहनों में कैरोलाइन विलियम से सबसे अधिक प्यार करती थी सात साल का युद्ध चल रहा था और विलियम को डर था कि उसे युद्ध में लड़ने के लिए बुलाया जाएगा उससे बचने के लिए विलियम इंग्लैंड चला गया वहां उसने एक संगीत समूह आयोजित किया और पियानो के सबक दिए कैरोलाइन को विलियम की बहुत याद आती थी सच्चाई तो यह थी कि घर में कोई भी मेरी परवाह नहीं करता था जब तक कैरोलाइन 22 साल की हुई तब तक उसे ऐसा लगने लगा कि उसके साथ कुछ भी अच्छा नहीं होगा फिर अचानक विलियम ने उसे इंग्लैंड बुलाया जहां अब वो एक सफल संगीतकार बन गया था वहां वो कैरोलाइन को गाना सिखाएगा ताकि वो उसके संगीत समूह में गा सके और अपना जीवन यापन कर सके जब विलियम ने कैरोलाइन की जगह घर में एक नौकरानी की तनख्वाह देना स्वीकार किया तभी उसके परिवार ने बड़ी मुश्किल से कैरोलाइन को जाने दिया विलियम कैरोलाइन को लेने आया लेकिन जाने से पहले कैरोलाइन ने अपने परिवार के लिए दो साल तक चलने लायक स्टॉक बुनी बात शहर में कैरोलाइन को शुरू में अंग्रेजी भाषा और वहां के रीति रिवाजों से जूझना पड़ा लेकिन बाद में वो अपने नए जीवन में बस गई विलियम ने उसे संगीत का प्रशिक्षण दिया और फिर जल्द ही कैरोलाइन एक लोकप्रिय सोपुरानो गायिका बन गई और उसने पहली बार खुद पैसे कमाए जब विलियम को घर के काम के लिए एक नौकरानी की जरूरत पड़ी तो कैरोलाइन ने वो काम भी बड़ी खुशी से किया अपने खाली समय में विलियम और कैरोलाइन खगोल विज्ञान और नक्षत्रों के बारे में बातें करते थे हॉलैंड से यात्रा करते समय विलियम ने रात के समय कैरोलाइन का आसमान के तारों और नक्षत्रों से परिचय कराया था अक्सर विलियम अचरज करता था कि पृथ्वी के सौर के बाहर क्या था क्या वहां पर अन्य सौर थे तारे कैसे बने वे कितनी दूर थे क्या ग्रहों पर जीवन था सितारों पर चांद पर इन प्रश्नों के जवाब खोजने के लिए विलियम ने टेलीस्कोप बनाने के बारे में पढ़ा वो तब मौजूद किसी भी टेलीस्कोप से बेहतर टेलीस्कोप बनाना चाहता था पर विलियम वो काम कैरोलाइन के मदद के बिना नहीं कर सकता था बेशक कैरोलाइन उसकी मदद करने को तैयार थी कैरोलाइन उसकी एक सहायक आविष्कारक बनी उनके घर का हर कमरा एक वर्कशॉप था यहां तक कि विलियम का पियानो भी अब ग्लोब ऑरेरी औजार नक्शों किताबों लेंस और कांच पीसने की एक बड़ी मशीन के नीचे दब गया था टेलीस्कोप बनाने में मदद करने के कारण कैरोलाइन को घर के काम में मुश्किल होती थी लेकिन वह टेलीस्कोप पर फिदा हो गई थी विलियम ने शुरू में एक कांच के लेंस से टेलीस्कोप बनाने का प्रयास किया लेकिन एक इतना बड़ा लेंस जिससे आकाश के स्पष्ट बिम दिखे बनाना एकदम असंभव था इसलिए उसने अपना टेलीस्कोप लेंस के बजाय एक दर्पण से बनाया उस समय दर्पण धातु के बनते थे विलियम ने दर्पण के लिए टिन और पीतल को पिघलाने के लिए एक भट्टी बनाई और फिर दर्पण को एक सांचे में ढाला सांचे को सूखे घोड़े की लीज से बनाना पड़ता था कैरोलाइन का काम घोड़े की खाद को हाथ से कूटना और छानना था वह बहुत ही मुश्किल काम था और उसमें मुझे रोज कई घंटे अभ्यास करना पड़ता था दर्पण को भट्टी से निकाले जाने के बाद उसे अवतल बनाने के लिए पिच से पॉलिश करना पड़ता था पॉलिश करते समय विलियम एक मिनट के लिए भी रुक नहीं सकता था नहीं तो दर्पण पर धुंध पड़ जाती और वह बर्बाद हो जाता जब विलियम हटपूर्वक पॉलिश करता होता कभी कभी लगातार 16 घंटों तक तब कैरोलाइन बड़ी मुस्तैदी से विलियम्स की जरूरतों का ध्यान रखती थी मैं थोड़ी थोड़ी देर बाद उसके मुंह में थोड़ा खाना डालती थी और उसे खाने के लिए विवश करती थी कैरोलाइन विलियम के लिए पड़ती भी थी उनका पहला टेलीस्कोप पांच फीट लंबा था जिसमें छह इंच का दर्पण था और उससे छह हजार गुना बड़ा दिखता था विलियम टेलीस्कोप में से देखता था और वो जो कुछ भी देखता था उसके बारे में बताता था जिसे कैरोलाइन तुरंत लिखती जाती थी उन्होंने टेलीस्कोप से पता लगाया कि आकाश गंगा यानी मिल्की वे नामक प्रकाश की बड़ी धुंधली डिस्क लाखों तारों से बनी थी अब उनके पास दुनिया का सबसे अच्छा टेलीस्कोप था मौसम चाहे जो भी हो वो जितनी बार संभव होता उसका इस्तेमाल करते थे सर्दियों में कैरोलाइन के पेन की स्याही तक जम जाती थी 13 मार्च सत्रह सो को विलियम को कुछ नया दिखाई दिया क्या वो एक ग्रह हो सकता था लेकिन हजारों सालों से कोई नया ग्रह नहीं खोजा गया था वो सच में ग्रह था विलियम ने एक नया ग्रह यूरेनस खोज निकाला था उस खोज ने दुनिया भर में विलियम को प्रसिद्ध कर दिया उस खोज से दुनिया भर में लोगों की खगोल विज्ञान में रुचि बढ़ी उससे किंग जॉर्ज तृतीय बेहद उत्साहित हुए और वो अपने परिवार के साथ हर्षैल से मिलने आए किंग जॉर्ज ने विलियम से चार नई दूरबीनें बनाने को कहा किंग जॉर्ज ने विलियम को शाही खगोलशास्त्री भी नियुक्त किया और उसे वार्षिक वेतन दिया उसके बाद से विलियम का संगीत करियर समाप्त हो गया पर उससे कैरोलाइन की गायकी से होने वाले कमाई भी खत्म हो गई अब कैरोलाइन विलियम के लिए तो खुश थी लेकिन खुद के लिए चिंतित थी उसने जो भी पैसा कमाया था उसे उस पर बहुत गर्व था विलियम को कैरोलाइन की सहायता की यह पहले से कहीं अधिक जरूरत थी मैंने खंड दर खंड आकाश को स्वीप करना शुरू किया वैसा करने के लिए उन्होंने 20 फुट लंबी एक दूरबीन बनाई विलियम को अक्सर तेज हवाओं में एक ऊंची डगमगाती मचान पर ऊंचाई पर बैठना पड़ता था एक बार जब वो मचान से नीचे उतर रहा था तो पूरी मचान ढह गई तब विलियम लगभग मरते मरते बचा दूसरी बार कैरोलाइन बर्फ में दौड़ते समय फिसली और गिर पड़ी मशीन के प्रत्येक छोर पर एक लोहे का हुक था बिल्कुल वैसा ही जैसा हुक कसाई मास्क को लटकाने के लिए उपयोग करते हैं कैरोलाइन को अंधेरे में जमीन पर चलना होता था जमीन एक फुट गहरी बर्फ से ढकी हुई थी एक दिन चलते हुए कैरोलाइन एक हुक पर गिर पड़ी और हुक उसके दाइने पैर के घुटने में घुस गया मेरे भाई ने मुझे जोर से बुलाया जल्दी करो पर मैं केवल एक दयनीय चीख में ही जवाब दे पाई मैं हुक में फंस गई हूं कैरोलाइन ने खुद अपने पैर से हुक निकाला जब तक उसका घाव ठीक नहीं हुआ तब तक, तक उसने अपने स्टार कैटलॉग पर काम करना जारी रखा विलियम ने कैरोलाइन के लिए एक छोटा टेलीस्कोप भी बनाया उसने अपनी बहन को गणित भी पढ़ाई ताकि वो भी तारों की स्थिति की गणना खुद कर सके मुझे लगा कि मुझे एक सहायक खगोलविद के लिए प्रशिक्षित किया जा रहा था अब मुझे धूमकेतुओं की खोज करनी थी कैरोलाइन ने हमेशा वही किया जो उसके भाई ने उससे करने को कहा 1783 में कैरोलाइन ने 14 अज्ञात निहारिकाओं और तारा समूहों की और दो नई आकाशगंगाओं की खोज की उस पूरे काल में कैरोलाइन ने बुनाई और सिलाई भी की विलियम का हिसाब किताब रखा और सभी उपकरणों को साफ किया 1786 में विलियम यूरोप भर के खगोलविदों से मिलने गया अब कैरोलाइन एकदम अकेली थी तब उसने तुरंत एक नए धूमकेतों की खोज की पिछली रात 21 दिसंबर को 7 बजकर 45 मिनट पर मैंने धूमकेतु की खोज की आज सुबह 5 और 6 बजे के बीच मैंने उसे फिर से देखा उसे द लेडीज कॉमेट कहा गया और उस धूमकेतु ने कैरोलाइन को प्रसिद्ध कर दिया वो दुनिया को विस्मित करने वाली दूसरी हर्षेल थी 1788 में विलियम ने घोषणा की कि वो शादी करेगा कैरोलाइन ने अपना दुख न दिखाने की बहुत कोशिश की विलियम को अब घर का काम करने के लिए कैरोलाइन की जरूरत नहीं थी इसलिए विलियम ने कैरोलाइन को अपने सहायक के रूप में वेतन देने की पेशकश की लेकिन कैरोलाइन ने मना कर दिया वो विलियम की तरह ही इंग्लैंड के राजा से वेतन जाती थी। किंग जॉर्ज उसके लिए सहमत हो गए और इस तरह कैरोलाइन हर्शेल पहली पेशेवर महिला वैज्ञानिक बनी किंग जॉर्ज के लिए काम करते हुए कैरोलाइन ने सात अन्य धूमकेतुओं की खोज की उसकी प्रसिद्धि और भी फैल गई और उससे धूमकेतुओं के बारे में जानने के लिए दुनिया भर में उत्साह फैला कैरोलाइन हर्शेल को तब से एक धूमकेतु शिकारी कॉमेट हंटर के रूप में जाना जाता है कहानी के बारे में टिप्पणी शाही खगोल शास्त्री ने हर्शेल्स विलियम और कैरोलाइन के बारे में कहा उनमें से कौन सा ग्रह था और कौन सा चंद्रमा वे सच्चे सहयोगी थे जिन्होंने खगोल विज्ञान को अपने सटीक अवलोकनों और गणनाओं से एक आधुनिक विज्ञान बना दिया उन्होंने ढाई हजार नेबुला कैरोलाइन के सभी धूमकेतु और विलियम के यूरेनस ग्रह के अलावा और भी बहुत कुछ खोजा कैरोलाइन हर्शेल द्वारा बनाई गई आकाश की सूची बाद के खगोलविदों के लिए एक मानक संदर्भ सूची बन गई 1822 में जब विलियम की मृत्यु हुई तो कैरोलाइन बहुत दुखी हुई अब इंग्लैंड में रहने का कोई कारण न होने के कारण वह हनोवर वापस चली गई लेकिन उसकी प्रसिद्धि ने उसका पीछा किया अट्ठानवे वर्षो तक वैज्ञानिकों ने उसकी प्रशंसा की और उससे सलाह ली कैरोलाइन कैरोल को इंग्लैंड की रॉयल एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी ने अपना मानद सदस्य बनाया और उसे पदक से सम्मानित किया। में कैरोलाइन की जब मृत्यु हुई, तब उसे विलियम के बालों के एक लड़के के साथ दफनाया गया कैरोलाइन की मुखर आत्मकथा उसके बचपन के कठिन दिनों और विलियम और खगोल विज्ञान के प्रति उसके प्रेम के बारे में बताती है सदियों बाद कैरोलाइन का के व्यक्तित्व हमारे सामने एक आदर्श बनकर आया है समय रेखा 1608। सबसे पहले काम करने वाला टेलीस्कोप बनाया गया था हंस को उसके आविष्कार का श्रेय दिया जाता है हालांकि अन्य लोगों ने भी इसे खोजने का दावा किया है 1609। सो गैलेलियो जो 1564 से सोलह के बीच रहे दूरबीन से आकाश की जांच करने वाले पहले व्यक्ति थे इससे पहले लोग पृथ्वी पर ही लंबी दूरी तक देखने के लिए दूरबीनों का उपयोग करते थे गैलेो ने आकाश में प्रकाश की एक पट्टी यानी आकाशगंगा देखी और चंद्रमा के क्रेटर भी देखे 1738 विलियम हर्शेल का जन्म 15 नवंबर को हुआ 1750 कैरोलाइन पचास का जन्म 16 मार्च को हुआ सत्रह कैरोलाइन इंग्लैंड गई 1781 विलियम ने एक नए ग्रह यूरेनस की खोज की 1783 विलियम ने कैरोलाइन को एक टेलीस्कोप दिया सत्रह से सत्रह कैरोलाइन और विलियम ने एक 40 फीट लंबे टेलीस्कोप का निर्माण किया सत्रह सो अगस्त को कैरोलाइन ने अपने आठ धूमकेतुओं में से पहले की खोज की सत्रह कैरोलाइन को किंग जॉर्ज तृतीय से वेतन मिला जो वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए वेतन पाने वाली पहली महिला बनी 1822 विलियम की मृत्यु 25 अगस्त को हुई अठारह कैरोलाइन इंग्लैंड की रॉयल एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी के स्वर्ण पदक से सम्मानित होने वाली पहली महिला बनी 1849 में 40 फीट लंबे टेलीस्कोप के अंजर पंजर खोल दिए गए 1848 कैरोलाइन की मृत्यु 9 जनवरी को हुई उन्नीस हबल टेलीस्कोप को अंतरिक्ष में भेजा गया 2009 से 2013 ऑर्बिटिंग हर्शेल स्पेस ऑब्जर्वेटरी ब्रह्मांड की गहराई से इंफ्रा इमेज भेजे अठारह में विलियम हर्शेल ने अदृश्य इन्फ्रारेड तरंगों की खोज की थी इसलिए मानव आंखों के लिए अदृश्य इन्फ्रारेड तरंग धैर्य का नाम हर्शेल के सम्मान में रखा गया 2018 में जेम्स वेब टेलीस्कोप को एक रॉकेट से लॉन्च किया गया उसके 18 दर्पण स्पष्ट चित्र भेजने में सक्षम होंगे जो खगोलविदों को ब्रह्मांड के इतिहास और भविष्य को बेहतर ढंग से समझने में मदद करेंगे